लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर दो की कहानी रियासत का दीवान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में महाशय मेहता उन अभागों में थे जो अपने स्वामी को प्रसन्न नहीं रख सकते थे वो दिल से अपना काम करते थे और चाहते थे कि उनकी प्रशंसा हो वो ये भूल जाते थे कि वो काम के नौकर तो हैं ही अपने स्वामी के सेवक भी हैं जब उनके अन्य सहकारी स्वामी के दरबार में हाजरी देते थे तो वे बेचारे दफ्तर में बैठे कागजों से सिर मारा करते थे इसका फल ये था कि स्वामी के सेवक तो तरक्कियां पाते थे पुरस्कार और पारितोषिक उड़ाते थे और काम के सेवक मेहता किसी न किसी अपराध में निकाल दिए जाते थे ऐसे कटु अनुभव उन्हें अपने जीवन में कई बार हो चुके थे इसलिए अब जब राजा साहब सतिया ने उन्हें एक अच्छा पद प्रदान किया तो उन्होंने प्रतिज्ञा की कि अब वो भी स्वामी का रुख देखकर काम करेंगे और उनके स्तुति गान में ही भाग्य की परीक्षा करेंगे और इस प्रतिज्ञा को उन्होंने कुछ इस तरह निभाया कि दो साल भी न गुजरे थे कि राजा साहब ने उन्हें अपना दीवान बना लिया एक स्वाधीन राज्य की दीवानी का क्या कहना वेतन तो पांच सौ रुपये ही था मगर अख्तियार बड़े लंबे राय का पर्वत करो या पर्वत से राई कोई पूछने वाला न था राजा साहब भोग विलास में पड़े रहते थे राज्य संचालन का सारा भार मिस्टर मेहता पर था रियासत के सभी अमले और कर्मचारी दंडवत करते बड़े बड़े रईस नजराने देते यहां तक कि रानियां भी उनकी खुशामत करती राजा साहब उग्र प्रकृति के मनुष्य थे जैसे प्रायः राजे होते हैं दुर्बलों के सामने शेर सबलों के सामने भीगी बिल्ली कभी मिस्टर मेहता को डांट फटकार भी बताते पर मेहता ने अपनी सफाई में एक शब्द भी मुंह से निकालने की असम खाली थी सिर झुकाकर सुन लेते राजा साहब की क्रोधाग्नि ईंधन न पाकर शांत हो जाती गर्मियों के दिन थे पॉलिटिकल एजेंट का दौरा था राज्य में उनके स्वागत की तैयारियां हो रही थी राजा साहब ने मेहता को बुलाकर कहा मैं चाहता हूं साहब बहादुर यहां से मेरा कलमा पढ़ते हुए जाए मेहता ने सिर झुकाकर विनीत भाव से कहा चेष्टा तो ऐसे ही कर रहा हूं अन्नदाता चेष्टा तो सभी करते हैं मगर वो चेष्टा कभी सफल नहीं होती मैं चाहता हूं तुम दृढ़ता के साथ कहो ऐसा ही होगा रुपए की परवाह मत करो जो हुक्म कोई शिकायत ना आए वरना तुम जानोगे वो हुजूर को धन्यवाद देते जाएं, तो सही हां मैं यही चाहता हूं जान लड़ा दूंगा दीनबंधु अब मुझे संतोष है इधर तो पॉलिटिकल एजेंट का आगमन था उधर मेहता का लड़का जयकृष्ण, गर्मियों की छुट्टियां मनाने माता पिता के पास आया किसी विश्वविद्यालय में पढ़ता था एक बार उन्नीस में कोई उग्र भाषण करने के जुर्म में छह महीने की सज़ा काट चुका था मिस्टर मेहता की नियुक्ति के बाद जब वो पहली बार आया था तो राजा साहब ने उसे खास तौर पर बुलाया था और उससे जी खोलकर बातें की थीं उसे अपने साथ शिकार खेलने ले गए थे और नित्य उसके साथ टेनिस खेला करते थे जय कृष्ण पर राजा साहब के साम्यवादी विचारों का बड़ा प्रभाव पड़ा था उसे ज्ञात हुआ कि राजा साहब केवल देशभक्त ही नहीं क्रांति के समर्थक भी हैं रूस और फ्रांस की क्रांति पर दोनों में खूब बहस हुई थी लेकिन अब कि यहाँ उसने कुछ और ही रंग देखा रियासत के हर एक किसान और जमींदार से जबरन चंदा वसूल किया जा रहा था पुलिस गांव गांव चंदा उगाती फिरती थी रकम दीवान साहब नियत करते थे वसूल करना पुलिस का काम था। फरियादी की कहीं सुनवाई थी चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी हजारों मजदूर सरकारी इमारतों की सफाई सजावट और सड़कों की मरम्मत में बेगार कर रहे थे बनियों से डंडों के जोर से रसद जमा की जा रही थी जय को आश्चर्य हो रहा था कि ये क्या हो रहा है राजा साहब के विचार और व्यवहार में इतना अंतर कैसे हो गया कहीं ऐसा तो नहीं है कि महाराज को इन अत्याचारों की खबर ही ना हो या उन्होंने जिन तैयारियों का हुक्म दिया हो उनकी तामील में कर्मचारियों ने अपनी कारगुजारी की धुन में ये अनर्थ कर डाला हो रात भर तो उसने किसी तरह जब्त किया प्रातः काल उसने मेहताजी से पूछा तो आपने राजा साहब को इन अत्याचारों की सूचना नहीं दी मेहताजी को स्वयं इस अनिति से ग्लानी हो रही थी वो स्वभावतहा दयालु मनुष्य थे लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें अशक्त कर रखा था दुखित स्वर में बोले राजा साहब का यही हुक्म है तो क्या किया जाए तो आपको ऐसी दशा में अलग हो जाना चाहिए था आप जानते हैं ये जो कुछ हो रहा है उसकी सारी जिम्मेदारी आपके सिर लादी जा रही है प्रजा आप यही को अपराधी समझती है मैं मजबूर हूं मैंने कर्मचारियों से बार बार संकेत किया कि यथा किसी पर सख्ती ना की जाए लेकिन हरेक स्थान पर मैं मौजूद तो नहीं रह सकता अगर प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करूं तो शायद कर्मचारी लोग महाराज से मेरी शिकायत करते हैं। ये लोग ऐसे ही अफसरों की ताक में तो रहते हैं इन्हें तो जनता को लूटने का कोई बहाना चाहिए जितना सरकारी कोष में जमा करते हैं उससे ज्यादा अपने घर में रख लेते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता जय कृष्ण ने उत्तेजित होकर कहा तो आप इस्तीफा क्यों नहीं दे देते मेहता ने लज्जित होकर कहा बेशक मेरे लिए मुनासिब तो यही था लेकिन जीवन में इतने धक्के खा चुका हूं कि अब और सहने की शक्ति नहीं रही ये निश्चय है कि नौकरी करके मैं अपने को बेदाग नहीं रख सकता धर्म और अधर्म सेवा और परमार्थ के झमेलों में पड़कर मैंने बहुत ठोकरें खाईं मैंने देख लिया कि दुनिया दुनियादारों के लिए है जो अवसर और काल देखकर काम करते हैं सिद्धांतवादियों के लिए ये अनुकूल स्थान नहीं है जय कृष्ण ने तिरस्कार स्वर में पूछा मैं राजा साहब के पास जाऊं क्या तुम समझते हो राजा साहब से छिपी संभव है प्रजा की दुख कथा सुनकर उन्हें कुछ दया आए मिस्टर मेहता को इसमें क्या आपत्ति हो सकती थी वो तो खुद चाहते थे किसी तरह अन्याय का बोझ उनके सिर से उतर जाए हां यह भय अवश्य था कि कहीं जय कृष्ण की सत्प्रेरणा उनके लिए हानि करना हो और कहीं उन्हें इस सम्मान और अधिकार से हाथ न धोना पड़े बोले यह ख्याल रखना कि तुम्हारे मुंह से कोई ऐसी बात न निकल जाए जो महाराज को आप प्रसन्न कर दे जय कृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह ऐसी कोई बात न करेगा क्या वो इतना नादान है मगर उसे क्या खबर थी कि आज के महाराजा साहब वो नहीं हैं जो एक साल पहले थे यह संभव है पॉलिटिकल एजेंट के चले जाने के बाद वो फिर हो जाए वो ना जानता था कि उनके लिए क्रांति और आतंक की चर्चा भी उसी तरह विनोद की वस्तु थी जैसे हत्या बलात्कार या जाल की वारदातें या रूप के बाजार के आकर्षक समाचार जब उसने ड्योढ़ी पर पहुंचकर अपनी इत्तला कराई तो मालूम हुआ कि महाराज इस समय अस्वस्थ हैं, लेकिन वो लौट ही रहा था कि महाराज ने उसे बुला भेजा शायद उससे सिनेमा संसार के ताजे समाचार पूछना चाहते थे उसके सलाम पर मुस्कुराकर बोले तुम खूब आए भाई कहो एमसीसी का मैच देखा या नहीं मैं तो इन बखेड़ों में ऐसा फंसा कि जाने की नौबत नहीं आई अब तो यही दुआ कर रहा हूं कि किसी तरह एजेंट साहब खुश खुश रुखसत हो जाए मैंने जो भाषण लिखवाया है वो जरा तुम भी देख लो मैंने इन राष्ट्रीय आंदोलनों की खूब खबर ली है और हरिजनोद्धार पर भी छीटे उड़ा दिए हैं जय कृष्ण ने अपने आवेश को दबाकर कहा राष्ट्रीय आंदोलनों की आपने खबर ली अच्छा किया लेकिन हरिजन हरिजनोद्वार को तो सरकार भी पसंद करती है इसीलिए उसने महात्मा गांधी को रिहा कर दिया और जेल में भी उन्हें इस आंदोलन के संबंध में लिखने पढ़ने और मिलने जुलने की पूरी स्वाधीनता दी रखी थी राजा साहब ने तात्विक मुस्कान के साथ कहा तुम जानते नहीं हो यह सब प्रदर्शन मात्र है दिल में सरकार समझती है कि यह भी राजनैतिक आंदोलन है वो इस रहस्य को बड़े ध्यान से देख रही है लॉयल्टी में जितना प्रदर्शन करो चाहे वो औचित्य की सीमा के पार ही क्यों ना हो जाए उसका रंग चोखा ही होता है उसी तरह जैसे कवियों की विरुद्धावली से हम फूल उठते हैं चाहे वो हास्यास्पद ही क्यों ना हो हम ऐसे कवि को खुशामदी समझें अहमक भी समझ सकते हैं पर उससे अप्रसन्न नहीं हो सकते वो हमें जितना ही ऊंचा उठाता है उतना ही वो हमारी दृष्टि में ऊँचा उठता जाता है राजा साहब ने अपने भाषण की एक प्रतिमेज की दराज से निकाल कर जय कृष्ण के सामने रख दी पर जय कृष्ण के लिए इस भाषण में अब कोई आकर्षण न था अगर वो सभा चतुर होता तो जाहिरदारी के लिए ही इस भाषण को बड़े ध्यान से पढ़ता उनके शब्द विन्यास और भावोत्कर्ष की प्रशंसा करता और उसकी तुलना महाराजा बीकानेर पटियाला के भाषणों से करता पर अभी दरबारी दुनिया की रीत नीत से अनभिज्ञ था जिस चीज को बुरा समझता था उसे बुरा कहता था और जिस चीज को अच्छा समझता था उसे अच्छा कहता था बुरे को अच्छा और अच्छे को बुरा कहना अभी उसे ना आया था उसने भाषण पर सरसरी नजर डालकर उसे मेज पर रख दिया और अपनी स्पष्ट स्पष्टवादिता का बिगुल फूकता हुआ बोला मैं राजनीति के रहस्यों को भला क्या समझ सकता हूं लेकिन मेरा ख्याल है कि चाणक्य के ये वंशज इन चालों को खूब समझते हैं और कृत्रिम भावों का उन पर कोई असर नहीं होता बल्कि इससे आदमी उनकी नजरों में और भी गिर जाता है अगर एजेंट को मालूम हो जाए कि उसके स्वागत के लिए प्रजा पर कितने जुल्म ढाए जा रहे हैं, तो शायद वो यहां से प्रसन्न होकर ना जाए फिर, मैं तो प्रजा की दृष्टि से देखता हूं एजेंट की प्रसन्नता आपके लिए लाभप्रद हो सकती है प्रजा को तो उससे हानि ही होगी राजा साहब अपने किसी काम की आलोचना नहीं सह सकते थे उनका क्रोध पहले जिरहों के रूप में निकलता फिर तर्क का आकार धारण कर लेता और अंत में भूकंप के आवेश से उबल पड़ता था जिससे उनका स्थूल शरीर कुर्सी मेज दीवारें और छत सभी में भीषण कंपन होने लगता था तिरछी आंखों से देखकर बोले क्या हानि होगी जरा सुनो जय कृष्ण समझ गया कि क्रोध की मशीन गन चक्कर में है और घातक विस्फोट होने ही वाला है संभल बोला इसे आप मुझसे ज्यादा समझ सकते हैं नहीं मेरी बुद्धि इतनी प्रखर नहीं है आप बुरा मान जाएंगे क्या तुम समझते हो मैं बारूद का ढेर हूं बेहतर है आप इसे ना पूछे तुम्हें बतलाना पड़ेगा और आप आप ही उनकी बंध गई तुम्हें बतलाना पड़ेगा इसी वक्त जय कृष्ण ये धौस क्यों सहने लगा क्रिकेट के मैदान में राजकुमारों पर रौप जमाया करता था बड़े बड़े हुक्का की चुटकियां लेता था बोला अभी आपके दिल में पोलिटिकल एजेंट का कुछ भय है आप प्रजा पर जुल्म करते डरते हैं जब वो आपके एहसानों से दब जाएगा आप स्वच्छंद हो जाएंगे और प्रजा की फरियाद सुनने वाला कोई ना रहेगा राजा साहब प्रज्वलित नेत्रों से ताकते हुए बोले मैं एजेंट का गुलाम नहीं हूं कि उससे डरूं। कोई कारण नहीं है कि मैं उससे डरूं। बिल्कुल कारण नहीं है मैं पॉलिटिकल एजेंट की इसलिए खातिर करता हूं कि वो हिज मेजेस्टी का प्रतिनिधि है मेरे और हिज मेजिस्टी के पीच में भाईचारा है एजेंट केवल उनका दूत है मैं केवल नीत का पालन कर रहा हूं मैं विलायत जाऊं तो हिज मेजिस्ट्री भी इसी तरह मेरा सत्कार करेंगे मैं डरू क्यों मैं अपने राज्य का स्वतंत्र राजा हूं जिसे चाहूं फांसी दे सकता हूं मैं किसी से क्यों डरने लगा डरना ना मर्दों का काम है मैं ईश्वर से भी नहीं डरता डर क्या वस्तु है ये मैंने आज तक नहीं जाना मैं तुम्हारी तरह कॉलेज का मुंहफट छात्र नहीं हूं कि क्रांति और आजादी की हाँक लगाता फिरू तुम क्या जानो क्रांति क्या चीज है तुमने केवल उसका नाम सुन लिया है उसके लाल दृश्य आंखों से नहीं देखे बंदूक की आवाज सुनकर तुम्हारा दिल कांप उठेगा क्या तुम चाहते हो मैं एजेंट से कहूं प्रजा तबाह है आपके आने की जरूरत नहीं मैं इतना आतिथ्य शून्य नहीं हूं मैं अंधा नहीं हूं अहमक नहीं हूं प्रजा की दशा का मुझे तुमसे कहीं अधिक ज्ञान है तुमने उसे बाहर से देखा है मैं उसे नित्य भीतर से देखता हूं तुम मेरी प्रजा को क्रांति का स्वप्न दिखाकर उसे गुमराह नहीं कर सकते तो मेरे राज्य में विद्रोह और असंतोष के बीज नहीं बो सकते तुम्हें तो अपने मुंह पर ताला लगाना होगा तुम तो मेरे विरुद्ध एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाल सकते चू भी नहीं कर सकते डूबते हुए सूरज की किरणें मेहराबी दीवान खाने के रंगीन शीशों से होकर राजा साहब के क्रोधोन्मत्त मुखमंडल को और भी रंजित कर रही थी उनके बाल नीले हो गए थे आंखें पीली चेहरा लाल और देह हरी मालूम होता था प्रेतलोक का कोई पिशाच है जय कृष्ण की सारी उद्दंडता हवा हो गई राजा साहब को इस उन्माद की दशा में उसने कभी न देखा था लेकिन इसके साथ ही उसका आत्मगौरव इस ललकार का जवाब देने के लिए व्याकुल हो रहा था जैसे विनय का जवाब विनय है वैसे ही क्रोध का जवाब क्रोध है जब वो आतंक और भय अदब और लिहाज के बंधनों को तोड़कर निकल पड़ता है उसने भी राजा साहब को आग्ने नेत्रों से देखकर कहा मैं अपनी आंखों से अत्याचार देखकर मौन नहीं रह सकता राजा साहब ने आवेश से खड़े होकर मानो उसकी गर्दन पर सवार होते हुए कहा तुम्हें यह जबान खोलने का कोई हक नहीं है प्रत्येक विचारशील मनुष्य को अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने का हक है आप वो हक मुझसे नहीं छीन सकते मैं सब कुछ कर सकता हूं आप कुछ नहीं कर सकते मैं तुम्हें तो अभी जेल में बंद कर सकता हूं आप मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते इसी वक्त मिस्टर मेहता बदहावास से कमरे में आए और जय कृष्ण की ओर कोप भरी आंखें उठाकर बोले कृष्ण निकल जाए यहां से अभी मेरी आंखों से दूर हो जाए और खबरदार फिर मुझे अपनी सूरत न दिखाना मैं तुझ जैसे कपूत का मुंह नहीं देखना चाहता जिस थाल में खाता है उसी में छेद करता है बेअदब कहीं का अब अगर जबान खोली तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा जय कृष्ण ने हिंसा विक्षिप्त पिता को घृणा की आंखों से देखा और अकड़ता हुआ गर्व से सिर उठाए दीवान खाने के बाहर निकल गया राजा साहब ने कोच पर लेट कर कहा बदमाश आदमी है पल्ले सिरे का बदमाश मैं नहीं चाहता कि ऐसा खतरनाक आदमी एक क्षण भी रियासत में रहे तुम उससे जाकर कहो इसी वक्त यहां से चला जाए वरना उसके हक में अच्छा ना होगा मैं केवल आपकी मुरवत से गम खा गया नहीं तो इसी वक्त इसका मजा चका सकता था केवल आपकी मुरवत ने हाथ पकड़ लिया आपको तुरंत निर्णय करना पड़ेगा इस रियासत की दीवानी या लड़का अगर दीवानी चाहते हो तो तुरंत उसे रियासत से निकाल दो और कह दो कि फिर कभी मेरी रियासत में पाँव न रखे लड़के से प्रेम है तो आज ही रियासत से निकल जाइए आप यहां से कोई चीज नहीं ले जा सकते एक पाई की भी चीज नहीं जो कुछ है वो रियासत की है बोलिए क्या मंजूर है मिस्टर मेहता ने क्रोध के आवेश में जय कृष्ण को डांट तो बतलाई थी पर ये न समझे थे कि मामला इतना तूल खींचेगा एक क्षण के लिए वो सन्नाटे में आ गए सिर झुकाकर परिस्थिति पर विचार करने लगे राजा उन्हें मिट्टी में मिला सकता है वो यहां बिल्कुल बेबस है कोई उनका साथ ही नहीं कोई उनकी फरिया सुनने वाला नहीं राजा उन्हें भिखारी बनाकर छोड़ देगा इस अपमान के साथ निकाले जाने की कल्पना करके वो कांप उठे रियासत में उनकी बैरियों की कमी न थी सबके सब, सब मूसलों ढोल बजायेंगे जो आज उनके सामने भीगी बिल्ली बने हुए हैं कल शेरों की तरह गुर्राएंगे फिर इस उम्र में अब उन्हें नौकर ही कौन रखेगा निर्दयी संसार के सामने क्या फिर उन्हें हाथ फैलाना पड़ेगा नहीं इससे तो ये कहीं अच्छा है कि वो यहीं पड़े रहे कंपित स्वर्म बोले मैं आज ही उसे घर से निकाल देता हूँ अन्नदाता आज नहीं इसी वक्त इसी वक्त निकाल दूंगा हमेशा के लिए हमेशा के लिए अच्छी बात है जाइए और आधे घंटे के अंदर मुझे सूचना दीजिए मिस्टर मेहता घर चले तुम्हारे क्रोध के उनके पांव कांप रहे थे देह में आग सी लगी हुई थी इस लौंडे के कारण आज उन्हें कितना अपमान सहना पड़ा गधा चला है या अपने बात का राग अलाप अब बच्चा को मालूम होगा जबान पर लगाव न रखने का क्या नतीजा होता है मैं क्यों उसके पीछे गली गली ठोकरें खाऊं हां मुझे ये पद और सम्मान प्यारा है क्यों ना प्यारा हो इसके लिए बरसों एड़ियां रखनी है अपना खून और पसीना एक किया है यह अन्याय बुरा जरूर लगता है लेकिन बुरी लगने की एक यही बात तो नहीं है और हजारों बातें भी तो बुरी लगती हैं जब किसी बात का उपाय मेरे पास नहीं तो इस मुआमले के पीछे क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं उन्होंने घर आते ही आते पुकारा जय कृष्ण सुनीता ने कहा जय कृष्ण तो तुमसे पहले ही राजा साहब के पास गया था तब से यहां कब आया अब तक यहां नहीं आया वो तो मुझसे पहले ही चल चुका था वो फिर बाहर आए और नौकरों से पूछना शुरू किया अब भी उसका पता न था मारे डर के कहीं छिप रहा होगा और राजा ने आध घंटे में इतला देने का हुक्म दिया है ये लौंडा ना जाने क्या करने पर लगा हुआ है आप तो जाएगा ही मुझे भी अपने साथ ले डूबेगा सहसा एक सिपाही ने एक पुर्जा लाकर उनके हाथ में रख दिया अच्छा ये तो जय कृष्ण की लिखावट है क्या कहता है इस दुर्दशा के बाद मैं इस रियासत में एक क्षण भी नहीं रह सकता मैं जाता हूं आपको अपना पद और मान अपनी आत्मा से ज्यादा प्रिय है आप खुशी से उसका उपभोग कीजिए मैं फिर आपको तकलीफ देने ना आऊंगा अम्मा से मेरा प्रणाम कहिएगा मेहता ने पुर्जा लाकर सुनीता को दिखाया और खिन्न होकर बोले इसे ना जाने कब समझ आएगी लेकिन बहुत अच्छा हुआ अब लाला को मालूम होगा दुनिया में किस तरह रहना चाहिए बिना ठोकरें खाए आदमी की आंखें नहीं खुलती मैं ऐसे तमाशे बहुत खेल चुका अब इस खुराफात के पीछे अपना शेष जीवन नहीं बर्बाद करना चाहता और तुरंत राजा साहब को सूचना देने चले दम से दम में सारी रियासत में यह समाचार फैल गया जय कृष्ण अपने शील स्वभाव के कारण जनता में बड़ा प्रिय था लोग बाजारों और चौरस्तों पर खड़े हो होकर इस कांड पर आलोचना करने लगे अजीब वो आदमी नहीं था भाई उसे किसी देवता का अवतार समझो महाराज के पास जाकर बेधड़क बोला अभी बेकार बंद कीजिए वरना शहर में हंगामा हो जाएगा राजा साहब की तो जबान बंद हो गई बगलें झाकने लगे शेर है शेर उम्र तो कुछ नहीं पर आफत का पर काला है और वो ये बेकार बंद करा के रहता हमेशा के लिए राजा साहब को भागने की राह न मिलती सुना घिघियाने लगे थे मुदा इसी बीच में दीवान साहब पहुंच गए और उसे देश ने का हुक्म दे दिया हुक्म सुनकर उसकी आंखों में खून उतर आया था लेकिन बाप का अपमान न किया ऐसे बाप को तो गोली मार देनी चाहिए बाप है या दुश्मन वो कुछ भी हो है तो बाप ही सुनीता सारे दिन बैठी रोती रही जैसे कोई उसके कलेजे में बर्छियां चुभ हो रहा था बेचारा ना जाने कहा चला गया अभी जलपान तक ना किया था चूल्हे में जाए ऐसा भोगविलास जिसके पीछे उसे बेटे को त्यागना पड़े हृदय में ऐसा उद्वेग उठा कि इसी दंपति और घर को छोड़कर रियासत से निकल जाए जहां ऐसे नरपिशाचों का राज है इन्हें अपनी दीवानी प्यारी है उसे लेकर रहे वो अपने पुत्र के साथ उपवास करेगी पर उसे आंखों से देखती तो रहेगी एकाएक वो उठकर महारानी के पास चली वो उनसे फरियाद करेगी उन्हें भी ईश्वर ने बालक दिए हैं उन्हें क्या एक अभाग्नि माता पर दया ना आवेगी इसके पहले भी वो कई बार महारानी के दर्शन कर चुकी थी उसका मुरझाया हुआ मन आशा से लहलहा उठा लेकिन रनिवास में पहुंची तो देखा कि महारानी के तेवर भी बदले हुए हैं उसे देखते ही बोली तुम्हारा लड़का बड़ा हो ओझ्ढे जरा भी अदब नहीं किससे किस तरह बात करनी चाहिए इसका जरा भी सलीका नहीं ना जाने विश्वविद्यालय में क्या पढ़ा करता है आज महाराज से उलझ बैठा कहता था कि बेगार बंद कर दीजिए और एजेंट साहब के स्वागत सत्कार की कोई तैयारी ना कीजिए इतनी समझ भी उसे नहीं है कि इस तरह कोई राजा क्या घंटे गद्दी पर रह सकता है एजेंट बहुत बड़ा अफसर ना सही लेकिन है तो बादशाह का प्रतिनिधि उसका आदर सत्कार करना तो हमारा धर्म है फिर ये बेकार किस दिन काम आएंगे उन्हें रियासत से जागीरें मिली हुई हैं किस दिन के लिए पिर्जा में विद्रोह की आज भड़का कोई भले आदमी का काम है जिस पत्तल में खाओ उसी में छेद करो महाराज ने दीवान साहब का मुलाहजा किया नहीं तो उसे हिरासत में डलवा देते अब बच्चा नहीं है खासा पांच हाथ का जवान है सब कुछ देखता और समझता है हम हाकिमों से बैर करें तो कह निभाओ। उसका क्या बेकरता है कहीं सौ पचास की चाकरी पा जाएगा यहां तो करोड़ों की रियासत बर्बाद हो जाएगी सुनीता ने आंचल फैलाकर कहा महारानी बहुत सत्य कहती हैं, पर अब तो उसका अपराध क्षमा खींचे बेचारा लज्जा और भय कि मारे घर नहीं गया न जाने किधर चला गया हमारे जीवन का यही एक अवलंब है महारानी हम दोनों रो रो कर मर जाएंगे आंचल फैलाकर आपसे भीख मांगती हूं उसको क्षमादान दीजिए माता के हृदय को आपसे ज्यादा और कौन समझेगा आप महाराज से सिफारिश कर दे महारानी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी ओर देखा मानो वो कोई बड़ी अनोखी बात कह रही हो और अपने रंगे हुए ओंठों पर अंगूठियों से जगमगाती हुई उंगली रखकर बोली क्या कहती हो सुनीता देवी उस युवक की महाराज से सिफारिश करूँ जो हमारी जड़ खोदने पर तुला हुआ है आस्तीन में सांप पालू तुम किस मुंह से ऐसी बात कहती हो और महाराज मुझे क्या कहेंगे ना, मैं इसके बीच में न पड़ूंगी उसने जो बीज बोए हैं उनका वो फल खाए मेरा लड़का ऐसा नालायक होता तो उसका मुंह न देखती और तुम ऐसे बेटे की सिफारिश करती हो सुनीता ने आंखों में आंसू भरकर कहा महारानी ऐसी बातें आपके मुंह से शोभा नहीं देती महारानी मसनत टेक कर उठ बैठी और तिरस्कार भरेस्वर में बोली अगर तुमने सोचा था कि मैं तुम्हारे आंसू पहुंचूंगी तो तुमने भूल की हमारे द्रोही की सिफारिश लेकर हमारे पास आना इसके सिवा और क्या है कि तुम उसके अपराध को बाल क्रीड़ा समझ रही हो अगर तुमने उसके अपराध की भीषणता का ठीक अनुमान किया होता तो मेरे पास कभी ना आती जिसने इस रियासत का नमक खाया हो वो रियासत के द्रोही की पीठ से वो स्वयं राजद्रोही है इसके सिवा और क्या कहूं सुनीता भी गर्म हो गई पुत्र स्नेह म्यान के बाहर निकल आया बोली राजा का कर्तव्य केवल अपने अफसरों को प्रसन्न करना नहीं है प्रजा को पालने की जिम्मेदारी इससे कहीं बढ़कर है उसी समय महाराज ने कमरे में कदम रखा रानी ने उठकर स्वागत किया और सुनीता सिर झुकाए निस्पंद खड़ी रह गई राजा ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा यह कौन महिला तुम्हें राजा के कर्तव्य का उपदेश दे रही थी रानी ने सुनीता की ओर आंख मारकर कहा यह दीवान साहब की धर्मपत्नी है राजा साहब की त्योरियां चढ़ गई ओठ चबाकर बोले जब मां ऐसी पैनी छुरी है तो लड़का क्यों ना जहर का बुझाया हो देवी जी मैं तुमसे यह शिक्षा नहीं लेना चाहता कि राजा का अपनी प्रजा के साथ क्या धर्म है यह शिक्षा मुझे कई पीढ़ियों से मिलती चली आई है बेहतर हो कि तुम किसी से यह शिक्षा प्राप्त कर लो कि स्वामी के प्रति उसके सेवक का क्या धर्म है और जो नमक हराब है उसके साथ स्वामी को कैसा व्यवहार करना चाहिए ये कहते हुए राजा साहब उसी उन्माद की दशा में बाहर चले गए मिस्टर मेहता घर जा रहे थे राजा साहब ने कठोर स्वर में पुकारा सुनिए मिस्टर मेहता आपके सपूत तो विदा हो गए लेकिन मुझे अभी मालूम हुआ कि आपकी देवी जी राजद्रोह के मैदान में उनसे भी दो कदम आगे हैं बल्कि मैं तो कहूंगा वो केवल रिकॉर्ड है जिसमें देवी जी की आवाज ही बोल रही है मैं नहीं चाहता कि जो व्यक्ति रियासत का संचालक हो उसके साय में रियासत के विद्रोहियों को आश्रय मिले आप खुद इस दोष से मुक्त नहीं हो सकते ये हरगिज मेरा अन्याय ना होगा यदि मैं ये अनुमान कर लू कि आप ही ने ये मंत्र फूंका है मिस्टर मेहता अपनी स्वामी भक्ति पर यह आक्षेप न सह सके व्यथित कंठ से बोले यह तो मैं किस जबान से कहूं कि दीन बंधु इस विषय में मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं लेकिन मैं सर्वथा निर्दोष हूं और मुझे यह देखकर दुख होता है कि मेरी वफादारी पर यह संदेह किया जा रहा है वफादारी केवल शब्दों से नहीं होती मेरा ख्याल है कि मैं उसका प्रमाण दे चुका नई नई दलीलों के लिए नए नए प्रमाणों की जरूरत है आपके पुत्र के लिए जो दंड विधान था वही आपकी स्त्री के लिए भी है मैं इसमें किसी भी तरह का उज्र नहीं चाहता और इसी वक्त इस हुक्म की तामील होनी चाहिए लेकिन दीनानाथ मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता मुझे कुछ निवेदन करने की आज्ञा न मिलेगी बिल्कुल नहीं ये मेरा आखिरी हुक्म है मिस्टर मेहता यहां से चले तो उन्हें सुनीता पर बेहद गुस्सा आ रहा था इन सभी को ना जाने क्या सनक सवार हो गई है जय कृष्ण तो खैर बालक है बेसमझ है इस बुढ़िया को क्या सूझी ना जाने रानी साहब से जाकर क्या कह आई किसी को मुझसे हमदर्दी नहीं सब अपनी अपनी धुन में मस्त हैं किस मुसीबत से मैं अपनी जिंदगी के दिन काट रहा हूं ये कोई नहीं समझता कितनी निराशा और विपत्तियों के बाद यहां जरा निश्चिंत हुआ था कि इन सभी ने यह नया तूफान खड़ा कर दिया न्याय और सत्य का ठीका क्या हम ही ने ले लिया है यहां भी वही हो रहा है जो सारी दुनिया में हो रहा है कोई नई बात नहीं है संसार में दुर्बल और दरिद्र होना पाप है इसकी सजा से कोई बच नहीं सकता बाज कबूतर पर कभी दया नहीं करता सत्य और न्याय का समर्थन मनुष्य की सज्जनता और सभ्यता का एक अंग है बेशक इससे कोई इनकार नहीं कर सकता लेकिन जिस तरह और सभी प्राणी केवल मुख से इसका वर्णन करते हैं क्या उसी तरह हम भी नहीं कर सकते और जिन लोगों का पक्ष लिया जाए वे भी तो कुछ इसका महत्व समझें आज राजा साहब इन्ही बेकारों से जरा हंसकर बात करें तो वे अपने सारे दुखड़े भूल जाएंगे और उल्टे हमारे ही शत्रु बन जाएंगे शायद सुनीता महारानी के पास जाकर अपने दिल का बुखार निकाल आई है गदी ये नहीं समझती कि दुनिया में किसी तरह मान मर्यादा का निर्वाह करते हुए जिंदगी काट लेना ही हमारा धर्म है अगर भाग्य में यश और कीर्ति बदी होती तो इस तरह दूसरों की गुलामी क्यों करता लेकिन समस्या ये है कि इसे भेजू कहा मैं कि मैं कोई है नहीं मेरे घर में कोई है नहीं अब मैं इस चिंता में कहां तक मरू जहां जी चाहे जाए जैसा वैसा भोगे। वो इसी शोभ और गिलानी की दशा में घर गए और सुनीता से बोले आखिर तुम्हें तो भी वही पागलपन सूझा जो उस लौंडे को सूझा था मैं कहता हूं आखिर तुम्हें तो कभी समझ आएगी या नहीं क्या सारे संसार में सुधार का बीड़ा हम ही ने उठाया है कौन राजा ऐसा है जो अपनी प्रजा पर जुल्म न करता हूं उनके सत्वों का अपहरण न करता हूं राजा ही क्यों हम तुम सभी तो दूसरों पर अन्याय कर रहे हैं तुम्हें क्या हक है कि तुम दर्जनों खिदमतगार रखो और उन्हें जरा जरा सी बात पर सजा दो न्याय और सत्य निरर्थक शब्द हैं जिनकी उपयोगिता इसके सिवा और कुछ नहीं कि बुद्धुओं की गर्दन मारी जाए और समझदारों की वाह वाह हो तुम और तुम्हारा लड़का उन्हीं बुद्धुओं में है और इसका दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा महाराज साहब का हुक्म है कि तुम तीन घंटे के अंदर रियासत से निकल जाओ नहीं तो पुलिस आकर तुम्हें निकाल देगी मैंने तो तय कर लिया है कि राजा साहब की इच्छा के विरुद्ध एक शब्द भी मुंह से ना निकालूंगा न्याय का पक्ष लेकर देख लिया है। हैरानी और अपमान के सिवा और कुछ हाथ ना आया जिनकी हिमायत की थी वे आज भी उसी दशा में हैं, बल्कि उससे भी और बदतर मैं साफ कहता हूं कि मैं तुम्हारी उद्दंडताओं का तावान देने के लिए तैयार नहीं मैं गुप्त रूप से तुम्हारी सहायता करता रहूंगा इसकी सेवा मैं और कुछ नहीं कर सकता सुनीता ने गर्व के साथ कहा मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत नहीं कहीं भेद खुल जाए तो दीन बंधु तुम्हारे ऊपर कोप का वज्र गिरा दे तो मैं अपना पद और सम्मान प्यारा है उसका आनंद से उपभोग करो मेरा लड़का और कुछ ना कर सकेगा तो पाव भर आटा तो कमा ही लाएगा मैं भी देखूंगी कि तुम्हारी स्वामी भक्ति कब तक निपती है और कब तक तुम अपनी आत्मा की हत्या करते हो मेहता ने तिल मिलाकर कहा क्या तुम चाहती हो कि फिर उसी तरह चारों तरफ ठोकरें खाता फिर सुनीता ने घाव पर नमक छिड़का नहीं कदापि नहीं अब तक तो मैं समझती थी तुम्हें ठोकरे खाने में मजा आता है तथा पद और अधिकार से भी मूल्यवान कोई वस्तु तुम्हारे पास है जिसकी रक्षा के लिए तुम ठोकरें खाना अच्छा समझते हो अब मालूम हुआ तुम्हें अपना पद अपनी आत्मा से भी प्रिय है फिर क्यों ठोकरें खाओ मगर कभी कभी अपना कुशल समाचार तो भेजते रहोगे या राजा साहब की आज्ञा लेनी पड़ेगी राजा साहब इतने न्याय शून्य है कि मेरे पत्र व्यवहार में रोक टोक करें अच्छा राजा साहब में इतनी आदमी मुझे तो विश्वास नहीं आता तुम अब भी अपनी गलती पर लज्जित नहीं हो मैंने कोई गलती नहीं की मैं तो ईश्वर से चाहती हूं कि जो मैंने आज किया वो बार बार करने का मुझे अवसर मिले मेहता ने अरुचि के साथ कहा तुमने कहां जाने का इरादा किया है जहन्नुम में गलती आप करती हो गुस्सा मुझ पर उतारती हो मैं तुम्हें इतना निर्लज ना समझती थी मैं भी इसी शब्द का तुम्हारे लिए प्रयोग कर सकता हूं केवल मुख से मन से नहीं मिस्टर मेहता लज्जित हो गए जब सुनीता की विदाई का समय आया तो स्त्री पुरुष दोनों खूब रोए और एक तरह से सुनीता ने अपनी भूल स्वीकार कर ली वास्तव में इन बेकारी के दिनों में मेहता ने जो कुछ किया वो उचित था बेचारे कहा मारे मारे फिरते पॉलिटिकल एजेंट साहब पधारे और कई दिनों तक खूब दावतें खाई और खूब शिकार खेला राजा साहब ने उनकी तारीफ की उन्होंने राजा साहब की तारीफ राजा साहब ने उन्हें अपनी लॉयल्टी का विश्वास दिलाया उन्होंने सतिया राज्य को आदर्श कहा और राजा साहब को न्याय और सेवा का अवतार स्वीकार किया और तीन दिन में रियासत को ढाई लाख की चपत देकर विदा हो गए मिस्टर मेहता का दिमाग आसमान पर था सभी उनकी कारगुजारी की प्रशंसा कर रहे थे एजेंट साहब तो उनकी दक्षता पर मुग्ध हो गए उन्हें राय साहब की उपाधि मिली और उनके अधिकारों में भी वृद्धि हुई उन्होंने अपनी आत्मा को उठाकर ताक पर रख दिया था उनकी ये साधना कि महाराज और एजेंट दोनों उनसे प्रसन्न रहें संपूर्ण रीत से पूरी हो गई रियासत में ऐसा स्वामी भक्त सेवक दूसरा न था राजा साहब अब कम से कम तीन साल के लिए निश्चिंत थे एजेंट खुश है तो फिर किसका भय कामुकता लंपटता और भांति भांति के दुर्व्यसने की लहर प्रचंड होन्दरियों की टोह लगाने के लिए सुराग्रसानों का एक विभाग खुल गया जिसका संबंध सीधे राजा साहब से था एक बूढ़ा खुर्राट जिसका पेशा हिमालय की परियों को फंसाकर राजाओं को लूटना था और जो इसी पेशे की बदौलत राज दरबारों में पूजा जाता था इस विभाग का अध्यक्ष बना दिया गया नई नई चिड़िया आने लगी भय लोभ और सम्मान सभी अस्त्रों से शिकार खेला जाने लगा लेकिन एक ऐसा अवसर भी पड़ा जहां इस तिकड़म की सारी सामूहिक और व्यक्तिक चेष्टाएं निष्फल हो गई और गुप्त विभाग ने निश्चय किया कि इस बालिका को किसी तरह उड़ा लाया जाए और इस महत्वपूर्ण कार्य के संपादन का भार मिस्टर मेहता पर रखा गया जिनसे ज्यादा स्वामी भक्त सेवक रियासत में दूसरा न था उनके ऊपर महाराजा साहब को पूरा विश्वास था दूसरों के विषय में संदेह था कि कहीं रिश्वत देकर शिकार बहका दें या भंडा कर दें या अमानत में खयानत कर बैठें मेहता की ओर से किसी तरह की उन बातों की शंका न थी रात के नौ बजे उनकी तलबी हुई अन्नदाता ने हुजूर को याद किया है मेहता साहब ड्योढ़ी पर पहुंचे तो राजा साहब पाई बाग में टहल रहे थे मेहता को देखते ही बोले आइए मिस्टर मेहता आपसे एक खास बात में सलाह लेनी है यहां कुछ लोगों की राय है कि सिंह द्वार के सामने आपकी एक प्रतिमा स्थापित की जाए जिससे चिरकाल तक आपकी यादगार कायम रहे आपको तो शायद इसमें कोई आपत्ति न होगी और यदि वो भी तो लोग इस विषय में आपकी अवज्ञा करने पर भी तैयार सत्या की आपने जो अमूल्य सेवा की है उसका पुरस्कार तो कोई क्या दे सकता है लेकिन जनता के हृदय में आपसे जो श्रद्धा है उसे तो वो किसी न किसी रूप में प्रकट ही करेगी मेहता ने बड़ी नम्रता से कहा ये अन्नताता की गुरुण ग्राहकता है मैं तो एक तुच्छ सेवक हूं मैंने जो कुछ किया ये इतना ही है कि नमक का हक अदा करने का सदैव प्रयत्न किया मगर मैं सम्मान के युग नहीं हूं राजा साहब ने कृपालु भाव से हंसकर कहा आप योग्य हैं या नहीं इसका निर्णय आपके हाथ में नहीं है मिस्टर मेहता आपकी दीवानी यहां ना चलेगी हम आपका सम्मान नहीं कर रहे हैं अपनी भक्ति का परिचय दे रहे हैं थोड़े दिनों में न हम रहेंगे ना आप रहेंगे उस वक्त भी ये प्रतिमा अपनी मूक वाणी से कहती रहेगी कि पिछले लोग अपने उद्धारकों का आदर करना जानते थे मैंने लोगों से कह दिया है कि चंदा जमा करें एजेंट ने आपकी जो पत्र लिखा है उसमें आपको खास तौर से सलाम लिखा है मेहता ने जमीन में गड़कर कहा यह उनकी उदारता है मैं तो जैसा आपका सेवक हूं वैसा ही उनका भी सेवक हूं राजा साहब कई मिनट तक फूलों की बहार देखते रहे फिर इस तरह बोले मानो कोई भूली हुई बात याद आ गई हो तहसील खास में गांव लगनपुर है आप कभी वहां गए हैं हां अन्नदाता एक बार गया हूं वहां एक धनी साहूकार है उसी के दीवान खाने में ठहरा था अच्छा आदमी है हाँ ऊपर से बहुत अच्छा आदमी है लेकिन अंदर से पक्का पिशाच आपको शायद मालूम ना हो इधर कुछ दिनों से महारानी का स्वास्थ्य बहुत पिकड़ गया है और मैं सोच रहा हूं कि उन्हें किसी सेनेटेरियम में भेज दू वहां सब तरह की चिंताओं एवं झंझटों से मुक्त होकर वो आराम से रह सकेंगे लेकिन रनिवास में एक रानी का रहना लाजमी है अफसरों के साथ उनकी लेडियाँ भी आती हैं और भी कितने अंग्रेज मित्र अपनी लेडियों के साथ मेरे मेहमान होते रहते हैं कभी राजे महाराजे भी रानियों के साथ आ जाते हैं रानी के बगैर लेडियों का आदर सत्कार कौन करेगा मेरे लिए ये व्यक्तिक प्रश्न नहीं राजनीतिक समस्या है और शायद आप भी मुझसे सहमत होंगे इसलिए मैंने दूसरी शादी करने का इरादा कर लिया है उस साहूकार की एक लड़की है जो कुछ दिनों अजमेर में शिक्षा पा चुकी है मैं एक बार उस गांव से होकर निकला तो मैंने उसे अपने घर की छत पर खड़ी देखा मेरे मन में तुरंत भावना उठी कि अगर यह रमणी रनिवास में आ जाए तो रनिवास की शोभा बढ़ जाए मैंने महारानी की अनुमति लेकर साहूकार के पास संदेशा भेजा किंतु मेरे द्रोहियों ने उसे कुछ ऐसी पट्टी पढ़ा दी कि उसने मेरा संदेशा स्वीकार न किया कहता है कन्या का विवाह हो चुका है मैंने कहना भेजा इसमें कोई हानि नहीं मैं तावान देने को तैयार हूं लेकिन वो दुष्ट बार-बार इनकार किए जाता है आप जानते हैं प्रेम असाध्य रोग है आपको भी शायद इसका कुछ ना कुछ अनुभव हो बस ये समझ लीजिए कि जीवन निरानंद हो रहा है नींद और आराम आराम है भोजन से अरुचि हो गई अगर कुछ दिन यही हाल रहा तो समझ लीजिए कि मेरी जान पर बनाएगी सोते जागते वही मूर्ति आंखों के सामने नाचती रहती है मन को समझाकर हार गया और अब विवश होकर मैंने कूटनीति से काम लेने का निश्चय किया है प्रेम और समर में सब कुछ है। शम है मैं चाहता हूं आप थोड़े से मातबर आदमियों को लेकर जाएं और उस रमणी को किसी तरह ले आए खुशी से आए खुशी से बल से आए बल से इसकी चिंता नहीं मैं अपने राज्य का मालिक हूं इसमें जिस वस्तु पर मेरी इच्छा हो उस पर किसी दूसरे व्यक्ति का नैतिक या सामाजिक स्वत्व नहीं हो सकता ये समझ लीजिए कि आप ही मेरे प्राणों की रक्षा कर सकते हैं कोई दूसरा ऐसा आदमी नहीं है जो इस काम को इतने सुचारू रूप से पूरा कर दिखाए आपने राज्य की बड़ी बड़ी सेवाएं की हैं यह उस यज्ञ की पूर्णा होती होगी और आप जन्म जन्मांतर तक राजवंश के इष्टदेव समझे जाएंगे मिस्टर मेहता का मरा हुआ आत्मगौरविका एक सचेत हो गया जो रक्त चिरकाल से प्रवाह शून्य हो गया था उसमें सहसा उद्रेक हो उठा त्योरिया चढ़ाकर बोले तो आप चाहते हैं मैं उसे किडनेप करू राजा साहब ने उनके तेवर देखकर आग में पानी डालते हुए कहा कदापि नहीं मिस्टर मेहता आप मेरे साथ घोरा न्याय कर रहे हैं मैं आपको अपना प्रतिनिधि बनाकर भेज रहा हूं कार्य सिद्धि के लिए आप जिस नीति से चाहें काम ले सकते हैं आपको पूरा अधिकार है मिस्टर मेहता ने और भी उत्तेजित होकर कहा मुझसे ऐसा पाजीपन नहीं हो सकता राजा साहब की आंखों से चिनगारियां निकलने लगी अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करना पाजीपन है जो आज्ञा नीति और धर्म के विरुद्ध हो उसका पालन करना बेशक पाजीपन है किसी स्त्री से विवाह का प्रस्ताव करना नीति और धर्म के विरुद्ध है इसे आप विवाह कहकर विवाह शब्द को कलंकित करते हैं यह बलात्कार है आप अपने होश में हैं? खूब अच्छी तरह मैं आपको धूल में मिला सकता हूं तो आपकी गद्दी भी सलामत ना रहेगी मेरी नेकियों का यही बदला है नमक हराब आप अब शिष्टता की सीमा से आगे बढ़े जा रहे हैं राजा साहब मैंने अब तक अपनी आत्मा की हत्या की है और आपके हर एक जा और बेजा हुक्म की तामील की है लेकिन आत्म सेवा की भी एक हद होती है जिसके आगे कोई भला आदमी नहीं जा सकता आपका यह कृत जगन है और इसमें जो व्यक्ति आपका सहायक हो वो इसी योग्य है कि उसकी गर्दन काट ली जाए मैं ऐसी नौकरी पर लानत भेजता हूं ये कहकर वो घर आए और रात और रात बोरिया या समेटकर रियासत से निकल गए मगर इसके पहले सारा वृत्तांत लिखकर उन्होंने एजेंट के पास भेज दिया अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर दो की कहानी रियासत का दीवान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में